वना धनवंतरी जी महाराज कहते हैं कि सभी प्रकार के रोगों में अश्व को पहले दिन अन्य प्रकार की घासों के साथ एक फल दूर्वा घास देना चाहिए उसके बाद उस मात्रा को धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए एक दिन में एक काठ सरता 2 तोला और अधिकतम 5 फल दिया जाता है सामान्य स्थिति में अश्व के लिए खाने साठ पल और अधम मात्रा, चालीस पल की कही गई हैं। आश्व के वर्णन कोष्ठ तथा खंज विकार होने पर त्रिफला के पात में भोजन मिला कर देना चाहे, मंदाग्नि और शोथ रोग होने पर उसको को के साथ भोजन देना चाहे, बाद वित्तज्ञन्य वर्ण विकार अथवा अन्य व्याध होने पर गोदगुद और घृत मिला कर आश्व को भोजन देना मासी नामक औषधि के साथ भोजन देना पुष्टिकारक होता है शरद और ग्रीष्म ऋतु में अश्व को पांच पल गुरुची का रस घी में मिलाकर अथवा दूध में मिलाकर प्रातः काल पिलाना चाहे। या अश्व के रोगों का विनाश करने वाली उनको शक्ति संपन्न बनाने वाली और उनके तेज को बढ़ाने वाली है गुड़ौची कल्प के साथ सतावरी और गंदा अष्टगंदा नामक औषधि के रस की मात्रा क्रमशः उत्तम मध्यम और अधम रूप में चार पल तीन पल तथा एक पल निश्चित की गई है यदि अश्व में अकस्मात एक ही प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाए और उपचार होने पर भी अष्टों की मृत्यु हो जाए, तो उसे उपचारगत समझना चाहि� गोमूत्र सरसों के तेल और सेना नमक से युक्त हरी की मात्रा प्रारंभ में पांच मानी गई है तब बछाए प्रतिदिन उसकी पांच पांच मात्रा बढ़ाते हुए सौ तक की जा सकती हैं आस्प के लिए एक सौ हरी की, की मात्रा उत्तम है असी तथा साठ मात्राओं का भी प्रमाण है जो मध्यम और अधम मात्राएं मानी गई हैं धर्मन प्रजिमारा� गजायरोवेद का वर्णन करने जा रहा हूं आपसे से सुने अश्व चिकित्सा में बताए गए औषधि कल्प हाथियों के लिए भी हितकारी होती हैं गज के नियमित वक्त मात्रा चोगनी होती है पूर्व वर्णित औषधियों के द्वारा भी गजों में पाए जाने वाले रोगों को दूर किया जा सकता है गजों की उपसरग जनित व्याधियों के देवताओं और ब्राह्मणों के रत्न आदि के द्वारा पूजा करके उन्हें कबिलागो का दान दें रक्षा मंत्रों से अय वचन और सरसों को माला में पिरोकर हाथी के दोनों दांतों में बांधना चाहिए सूर्य आदि नवग्रहों के तथा शिव दुर्गा लक्ष्मी और विष्णु के पूजन आदि से हाथी की रक्षा होती है देवी पूजा की पूजा जल में श्नान कराना चाहे, तदनंतर मंत्रों द्वारा वे मंत्र भोजन हाथी को देना चाहे, हाथी के पूरे शरीर पर भस्म लगाना चाहे, त्रिफला, पंचकोर, पीपर, पीपरामूल, चब्बिया, चित्रकमूल, स्वांठ, दसमूल, बडङ, सताबरी, गुरुची, नीम, अरुषा, आर्पलास के चूर्ण अथवा वार हाथी के रोगों को विनाशक करने वाला होता है 102 अध्याय स्त्रियों के विविध रोगों के चिकित्सा बालकों की रक्षा के उपयोग तथा बालवर्धक औषधियां भगवान हरने कहा शिव पुनरनव अथवा अपामार्ग नामक औषधि की जड़ता अथवा अद्वितीय है इसका एताविदिक प्रयोग करने से प्रसव वेदना का कष्ट दूर हो जाता है की जड़ अथवा साठी एक सप्ताह पर्यंत दूध के तथा शात सेवन करने से स्त्रियों के दूध की वृद्धि होती है हे रुद्र इन्द्रवारणी की जड़ का लेप करने से स्त्रियों के स्तनों की पीड़ा नष्ट हो जाती है नीली प्रवल की जड़ तथा तिल को जल में पीसकर घी के साथ तैयार किया गया लेप ज्वालादर्पक नामक रोग नाश करता है पाडा की जड़ को चावल के जल के साथ पीने से पाप रोग नष्ट हो जाता है ऐसे रोग का विनाश कुछ नामक औषधियों के पीने से संभव है वासी जल में मधु मिलाकर पीने से वह पाप रोग को दूर कर देता है गोघृत और लाक्षारस को समभाग में लेकर दूध के साथ उसे पीने से प्रद दूर हो जाता है द्विजेष्टि चित्रकटु का तिल के काड़े में मिलाकर पीने से स्त्रियों का रक्त कुलम रोग दूर हो जाता है। महीन लाल कमल का कंद, तिल तथा सरकरा औषधि योग स्त्रियों के धारण की क्षमता उत्पन्न कर देता है। सरकरा के साथ उन औषधियों को पीने से स्त्रियों का गर्भपात रोक जाता है तथा सीतल जल के साथ सेवन करने से रक्त स्राव भी बंद हो जा� सर पोंखा की जड़ का क्वाथ और पुंजा की हींग तथा सेंधा नमक मिलाकर पीने से स्त्रियों को शीघ्र ही प्रसव होता है बिजोरानीवो की जड़ को कटी प्रदेश में बांधने से भी प्रसव यथा शीघ्र हो जाता है कफा मार्ग की जड़ सिर पर करने पर स्त्रियों को गर्भजननी नहीं होती हे हरे जिस बालक के मस्तक पर गोरोचन का वा भूत विषय तथा ग्रह व्याधि जनित विकारों से सदा के लिए दूर रहता है वाच कुष्ठ और लोह बच्चे को शरीर धारण करना चाहिए इसके उपसर के जन्य देवताओं से बच्चों की रक्षा होती है मद के शहद फला आंवला और विडंग का चूर्ण तथा का पान करने से प्राणी महामती बन जाता है एक मास से रहित जीवन जीता है फलास बीज मधुमध और घृत समान भाग में लेकर एक सप्ताह तक सेवन करने से वृद्धावस्था दूर हो जाती है आमले का चूर्ण मधु तेल तथा गोघृत के साथ एक मास पर्यंत सेवन करने से मनोशयवा हो उठता है और विद्वान बन जाता है आंवले का चूर्ण मधु अथवा जल के साथ प्रातः काल सेवन करने पर कुष्ठचुन का सेवन करता है, वह सुंदर गंद से समन्वित देह वाला हो जाता है और एक हजार वर्ष तक जीवित रहता है। 203 अध्याय गौ एवं अस्पतचिकित्सा भगवान श्रीहरि ने कहा, हे सिबल, जो गौ अपने बचड़े से व्यस्क करती हैं, उसे नमक से युक्त उसी का दूध पिला देना चाहे ऐसा करने से वह अपने बचड़े से प्रेम करने लगती है स्वान की हड्डी को भैंस और गाय के गले में बांधने से उनके शरीर में पड़े हुए कीड़े गिर जाते हैं इसके प्रभाव से वह मिट जाते हैं गूंचे की जड़ को खिलाने से भी गायों के शरीर में पड़े हुए कीड़े नष्ट हो जाते हैं बारुण के रस को हाथ से मत कर उसे घाव से भरने से उसके अंदर पड़े हुए चार पैर वाले तथा दो पैर वाले कीड़े नष्ट हो जाते हैं। जया नामक औषधि को घाव से भरने से वह सूख जाता है। हाथी का मुट्ठर पिलाने से भी वे कीड़े मिट जाते हैं। सदैव के लिए वह नष्ट हो जाता है। मठे में मसूर और साठी चावल को घिसकर पिलाने से भी लाभ होता है गाय और हंस के दूध में थोड़ा नात्मा दृष्टि से गाय का दूध ही पुरुष के लिए विशेष हितकारी होता है हे श्याम वशिव सर्पों के पत्ते का नमक के साथ खिलाने से अश्वों तथा हाथियों का वारस्थोट नामक जो रोग कहा जाता है, जो कि आंसुओं में और गजों में बड़ा ही विकृत दायक होता है, बड़ा ही कष्टदायक होता है। जिस आंसुओं या गज को यह बीमारी हो जाए, तो वह जीवन का अंत ही करने वाली बन जाती है। तो इतनी महामारी, इतनी भयंकर बीमारी को भी यह नष्ट कर देता है। हे हरे, घर नमक के साथ सेवन करने से अश्व आदि चर्म रोग से जितने भी बीमारियां हैं चर्म रोग चर्म से संबंधित बीमारियां सब नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं